होता है, है है, अब सबको याद और और बार-बार वो आधा रहता कि कि कहा था कि साहित्य साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली मशाल है। अब आज साहित्य अपने सारी साहस के बावजूद शायद ऐसी गर्भोक्ति नहीं कर पाएगा कि वो इस राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है जो राजनीति आज हमारे समझ में है इक्यावन वर्ष पहले कविता प्रकाशित की थी, थी अंधेरे थोड़ी कम हो तो गई अंधेरे का एहसास हो इस समय कम से कम साहित्य अंधेरे में है और अंधेरे में ही वो अपनी अपने अंधेरे की और दूसरों के अंधेरे की शिनाख्त करता हुआ चल रहा है तो बहरहाल हम लोग विषय पर आए कहा तो संदीप राजनीति समाज और राज को चलाने बदलने आदि का वैचारिक अनुशासन एक तरफ है और सत्ता कामी शक्ति दूसरी तरफ है हमारा इतिहास कम से कम उन्नीसवी शताब्दी तक ऐसा इतिहास था जिसमें भारत अपनी एकता राजनीति में नहीं संस्कृति में खोजता और था हम सैकड़ों रियासतों में बदले हुए थे जब अंग्रेज बहादुर के यहां से गया तो 300 से अधिक राज्य छोड़कर गया था व्यास रियासतें वगैरह तब भी भारत कैसे एक था वो संस्कृति के माध्यम से था राजनीति के माध्यम से नहीं था हमारे संग्राम में जो बड़े लोग थे जो निर्णायक नेता थे, वो सब अपने आप में सांस्कृतिक हस्तियां थे। चाहे वो गांधी हों चाहे रविन्द्रनाथ हो चाहे, हो, चाहे अरविंदो हों नेहरू हों मौलाना आजाद हों अभी तक राम नरेंद्र देव इत्यादि अब आज जो राजनेता है से किसी पर आप सांस्कृतिक हस्ती होने का ही लगा सकते और नहीं नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते वो ही, वो भी इसको लाछन ही मानेगा क्योंकि उसके मन में भी संस्कृति की जो तो जगह है बहरा उस पर थोड़ा बाद में होते मतलब आप नहीं कह सकते कि सोनिया गांधी या फिर नरेंद्र मोदी या के मुलायम सिंह या के शिवराज सिंह चौहान व्यापम वगैरह जो है ये सब सांस्कृतिक हस्तियां है अच्छे भले चिपड़े चुपड़े लोग हैं अच्छे करते होंगे खुदा जाने लेकिन कम से कम इनको सांस्कृतिक व्यक्ति होने का बोझ नहीं उठाना पड़ता असल में बड़ा दिलचस्प है कि हमारे यहां संस्कृति में तो राजनीतिक चेतना बढ़ी है लेकिन राजनीति में सांस्कृतिक चेतना घटी धीरे धीरे हम वहां पहुंच गए हैं जहां संभवतः ऐसी चेतना का होना आवश्यक ही नहीं एक जमाने में राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता था ये कहा जाता था कि वो उच्चतर बुद्धि का केंद्र होगा तो मतलब सदन होगा अब उसमें हमारे दो मित्र हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन ये वहां सांस्कृतिक व्यक्ति होने के नाते नहीं आए ये अपनी जो स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है उससे आए हैं एक जमाने में राज्यसभा में मकबूल फिदा रवि रविशंकर इस तरह के लोग सदस्य थे उन्होंने वहां क्या किया ये अलग बात है वो सदस्य थे अब राज्य सभा में जो कि कुछ सदन है जो लोग या कोई लोग लो हैं शायद लेकिन उनको छोड़ दें अगर तो वहां भी यह हालत है कि कोई सांस्कृतिक मूलधन नहीं है तो ठीक है कि सत्ता और राजनीति के बीच मतलब सत्ता में और राजनीति में क्योंकि तो राजनीति में विचार और सत्ता के बीच अक्सर तनाव द्वंद विसंवाद होता है और राजनीति को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व एक साथ सक्रिय हुए मसलन सामाजिक संरचना विभिन्न वर्ग हित धर्म जाति संप्रदाय आर्थिकी मीडिया शिक्षा संस्कृति मैंने संस्कृति का नाम सबसे आखिर में कि उसका प्रभाव सबसे कम है अब सांस्कृतिक चेतना का आखिर मतलब क्या है? एक तो यह है कि वो संस्कृति की जरूरत और महत्व का एहतराम करने वाली चेतना हो दूसरा ये कि वो संस्कृति के जो अनेक लोकप्रिय रूप है सामाजिक व्यवहार धर्म आचार नैतिकता सामाजिक संबंध अनुष्ठान कर्म कांड व्यवहार, इनका उस पर आकर्षण भी हो और दबाव भी हो तीसरा संस्कृति के कला रूपों जैसे भाषाओं साहित्य कलाओं ज्ञान आदि के प्रति संवेदनशीलता हो तो सजगता चौथा सांस्कृतिक संस्थाओं की ढांचों उनकी स्वायत्तता का समर्थन करने वाली क्षेत्र आर्थिकी धर्म जाति आदि से ऊपर जो तो एक सांस्कृतिक बहुत है उसका सम्मान करने वाली क्षेत्र क्या समाज के अन्य क्षेत्रों और अधिकरणों में सांस्कृतिक चेतना है मैं सोचने लगा कि देखें मीडिया में मीडिया संस्कृत की जगह कम से कम तर होती जाती पहले के अखबारों में खबर छपती थी समीक्षा छपती थी अब बहुत हुआ तो तस्वीर छपती है और क्यों ये उस आयोजन में क्या हुआ इसकी कोई खबर देना मीडिया जरूरी नहीं समझता शिक्षा में वाणिज्य व्यापार में बाजार में पर्यावरण आदि में इन सब में किस तरह की सांस्कृतिक चेतना टाटा ने पी एपार आदि बनाए बिड़ला जी ने मंदिर बनवाए आशिक प्रेम जी शिक्षा संस्थान चला रहे हैं अंबाजी ने कोई छब्बीस मंजिला अपना घर बनाया है उसमें शायद कुछ संस्कृति संस्कृति होगी माध्यम से। जो CSR है सोशल उसमें की जगह ही लगभग नहीं और जो उसके नियम इत्यादि है उसमें सब कुछ को, कुछ राशि सुलभ कराने के बाद संभवतः अगर कुछ बचा कुचा तो हमको तो बचे फुचे लोग हैं बचे इसलिए हैं कि हमें थोड़ी सी हिम्मत है और खुजे इसलिए हैं कि हमारे पास साधनों का अभाव है अब वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें सांस्कृतिक चेतना को हम महदूद नहीं कर सकते लेकिन इस बात को हम देख सकते हैं कि मसलन आदिवासी संस्कृति के प्रति उदासीनता है कृषि संस्कृति की अवहेलना है नदी पर्वत वन की भी संस्कृतियां होती उनकी उपेक्षा है और संस्कृतियों के प्रति असह्य है मुझे याद नहीं आता कि हमारी संसद ने आज तक अपने इतिहास में कभी संस्कृति पर चर्चा के लिए आधा दिन भी दिया मैंने एक बार सोमनाथ चटर्जी से जब दोनों स्पीकर्स थे और मेरी थोड़ी उनसे बोलचाल थी मैंने उनसे कहा सोमनाथ जी एक आप संस्कृति पर बहस क्यों नहीं करवा देते तो ये देखो ऐसे नहीं हो सकती उसके लिए इतने सांसदों का एक प्रस्ताव चाहिए अब सांसद वो ऐसी बहस नहीं है भाषाएं जो कि संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तो बड़ा कारक तत्व है वो राजनीति के एजेंडे से बाहर है पिछले पंद्रह वर्ष से भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रस्ताव मैं चार पांच मुख्य प्रधानमंत्रियों को दे चुका आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ कि हम एक आयोग हो दुनिया भर की चीजों के लिए आयोग है लेकिन भारतीय भाषाएं जो भारतीय बहुलता का एक बहुत जरूरी हिस्सा है उनमें क्या हो रहा है इस पर विचार करने के लिए कोई स्थायी आयोग नहीं है हो सकता है कि CPM ने कदी किया हो, किया हो, अपने या तथा कथित चिंतन शिविर में कभी संस्कृति की समस्याओं पर भी विचार किया मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ फिर जब सत्ता सिर्फ इस आधार पर कि उसको जनमत मिला हो, उसके पास बहुमत है जब वो हस्तक्षेप सार्वजनिक संस्थाओं में करती है संस्कृति संबंधित तो अधिकांशतः विपक्ष भी उदासीन और निष्क्रिय रहता है तो प्रचार संसद सदस्य भले वो मसला उठा दें, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष जो है तो ये सत्ता ही नहीं जो करती है तो करती है उसको विपक्ष भी उदासीन भाव से देखता रहता है अब संस्कृति में हस्तक्षेप के कुछ नए रूप पैदा जैसे घर वापसी लव जिहाद और हस्तक्षेप का भी नया भूगोल पैदा हुआ है रूढ़ दल के सदस्य यहाँ बैठे हैं लेकिन ये अजब है कि दल हुआ है, है, इसमें सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थाओं को तोड़ा है। अपनी से आज तक एक भी संस्था नहीं बनाई भारत भवन तोड़ा गया दलित कला अकादमी भंग कर दी गई भारतीय सांस्कृतिक परिषद में कैसे से विद्वान को नियुक्त किया गया है इसने कहा कि भगवान और वो अधिक लोकप्रिय पहले कहते तो चलता राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष कोई ऐसे सज्जन है जिन्होंने हो तो सकता है कि कुछ पाठ्य पुस्तकें अपने जीवन में पढ़ी होंगी लेकिन पुस्तकों से उनका कुछ देना देना नहीं समय भारतीय इतिहास परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं उनको कोई इतिहासकार नहीं जानता आ, ये अज्ञात कुल का बढ़ता हुआ ये कौनों के, कौनों के का। है। ये बहनों के अभ्युगल का युग है स्वतंत्रता जो कि संस्कृति और साहित्य और कहों के लिए बहुत ही मौलिक स्वतंत्रता है उसकी जगह स्वुड़ रही है अगर सत्ता स्वयं सीधे कुछ नहीं करती तो ये आहत भावनाओं के समूह पैदा होते हैं पता तो जाने उनको किसने नियुक्त किया है जैसे अपना रोजगार खुद नियुक्त तो रोजगार कुछ होता है स्वरोजगार की योजनाएं होती है वैसे ही यह स्वरोजगारी इनको कुछ लेना देना नहीं है लेकिन इनकी भावनाएं आहत हो जाती और फिर सरकारें इनकी आहत भावनाओं का के दबाव में आकर बंदिशे जारी करती और इसमें किसी विशेष दल की भूमिका नहीं है सभी दलों की सरकारों ने ऐसा करने का जब मौका मिला है तब किया है फिर आई आई टी हमने आई आई टी और आई आई अब इनको हिंदू विरोधी संस्थाएं बताया जा रहा है आप हो सकता है कि इनको नापसंद करने एक जमाने में तो आपकी विश्व प्रसिद्धि ही इनके कारण थी अब हालत यह है कि 200 सौ विश्वविद्यालयों में भी कोई नाम नहीं आता अगर आता भी है तो आई का आता है जो कि आई हिंदू हमारी विडंबना उससे मैं समाप्त करता हूं लोकतंत्र में लोकतंत्र घट रहा है और अधिनायकता की बढ़त दूसरी बात कि राजनीति में संस्कृति लगभग नहीं बची है हालांकि संस्कृति में राजनीति कुछ बढ़ रही लुप्त सरस्वती की खोज हो रही है लेकिन इस समय भारतीय सृजन कल्पना बुद्धि ज्ञान की जो सरस्वती प्रवाहित है जो हमारे सामने है उसको या तो अनदेखा किया जा रहा है या उसको गणरा किया जा रहा है तो मित्रों हम वहां हैं जहां संस्कृति और राजनीति का संबंध लगभग शत्रुता का संबंध है इस समय राजनीति का सच्चा प्रतिपक्ष संस्कृति है। <laughs> धन्यवाद शो जी